रूप देखा और देख के कहा महासत्व तुम सब प्रकार से समर्थ हो राक्षसियां तुम्हारा बल देखेंगी और तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो तुम राम के पास जाओ सुबह पंथा गण से कम द्रोता अब इधर बात यह थी कि हनुमान जी जब से चले थे समुद्र के पार से अब तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था व्रत ही किया था मैनाक ने विश्राम देने का प्रयास किया तो वो भी नहीं माना उन्होंने मालूम पड़ता है तो उन्होंने अपने मन में ये व्रत कर लिया था कि जब तक जानकी जी का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं अब दर्शन हो गया तो बोले कि मैया मुहे भूख लगी है और तुम्हारा दर्शन हो गया अब पारण करना है तो पारण शब्द से ये निकला कि व्रत पहले किया हुआ था और दर्शन से पारण हुआ इसका मतलब है कि दर्शन संबंधी कोई व्रत था तो यहाँ तो बहुत सारे फल हैं आप आज्ञा दे दो और तुम्हारी नजर सबके ऊपर पड़ी है ये फलों में विशेषता ये है कि तव दृष्टव स्थिति ही में ये सारे जो फल हैं उनको आपकी दृष्टि पवित्र कर चुकी है अब तो जानकी जी ने कह दिया तथास्तु और हनुमान जी ने खूब फल खाया और जानकी जी को प्रणाम करके वहाँ से विदा हुए विदा हुए तब सोचने लगे कि मैं राम का काम करने के लिए यहाँ आया था स्वामी के कार्य में कोई बाधा न पड़े उसमें कोई विरोध न हो तो और भी काम कुछ स्वामी का करके यहाँ से चलना चाहिए ये भी दूध का काम है केवल आज्ञा आज्ञा जित, जितना पालन करके जाना ये तो कोई श्रेष्ठ बुद्धिमान दूत का काम नहीं है इसलिए मैं कुछ और करूँगा रावण से बातचीत भी कर लूं और किले को भी खूब अच्छी तरह से देख लूं। ऐसा सोच करके उन्होंने पेड़ों को उखाड़ना शुरू किया क्षण भर में अशोक बन बिना वृक्ष का हो गया एक सीता जी जिसके नीचे बैठी थी वो छोड़ करके और जिन लोगों को मालूम है कि अशोक या शीशम के पेड़ आ, कितनी जड़ वाले होते हैं और उनको उखाड़ना कितना मुश्किल होता है तो ये बात दिखाती हुई बिना तो मालूम नहीं कर रही तो बड़े मजबूत होते हैं महाराज इनकी जड़े बड़ी मजबूत होती हैं क्षण भर में सबको उखाड़ दिया बन शून्य हो गया अब राक्षसियों ने जाके जानकी जी से पूछा कि ये कौन है जो बानर की सकल सूरत में यहाँ है देखो जानकी जी ने जो उत्तर दिया वो भी बहुत मजेदार है और बोले देखो जी राक्षसों की माया को तुम राक्षसियां ही जानती हो मैं बिचारी दुख में शोक में डूबी हुई हूँ मैं इसको क्या जानू अब तो राक्षसियां गई रावण के पास और हनुमान ने जो कुछ किया था वो बताया बड़ा बलि बानर आया है उसने सीता से बातचीत की क्षण भर में अशोक बन को उजाड़ दिया और जो मंदिर का शिखर था उसको तोड़ दिया जो रक्षक थे उन्हें मार दिया अब तो ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी उसने सेवकों को भेजा उन्हें लेकर के लोहे का खंभा हनुमान जी ने सबको ढूंढ दिया उसके बाद राक्षस बहुत सारे और राक्षस भेजे उनको भी हनुमान जी ने मार दिया अब वो तो मुदगर तो उनके हाथ में आ ही गया था और भी उन्होंने पांच सेनापति रावण ने भेजे तो उनको भी मार दिया उसके बाद मंत्री के पुत्रों को भेजा उन्हें भी मार दिया एक ही लोह स्तंभ लोहे का ऐसा खंभा उठाया था हनुमान जी ने आ, वो तो बिल्कुल राकेट जैसा काम कर रहे हो करो फिर और कोई आवे इसकी प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गए इसके बाद अक्ष कुमार आया रावण का बेटा उसको भी उन्होंने मार दिया अब तो रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने इंद्रजीत से कहा बेटा तुम घर में खूब आराम से रहो ऐसे मेघनाथ से भी बोला कि बेटा तुम घर में खूब आराम से रहो तो मैं जाता हूँ युद्ध में जिसने हमारे बेटे को मारा है उसको मार के बांध के मैं लाऊंगा तुम्हें अर्पित करूंगा ऐसे बोला मेघनाथ से ऐसे बोला कि मैं उसको बांध के, के लाऊंगा और तुमको अर्पित कर दूंगा तुम घर में बैठो ये व्यंग बोलने की पद्धति है <coughs> कोई तो से लोक व्यवहार में व्यंग का प्रयोग नहीं किया जाए वही अच्छा रहता है बोला क्योंकि व्यंग कभी कभी तो जच जाता है और कभी उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा ग्रहण हो जाता है तो व्यवहार में सीधी सादी भाषा ही उत्तम रहती है तो कोई आशय लेके अभिप्राय लेके ना बोले सरल सरल बोल रहे ये बात अब तो इंद्रजित ने कहा कि पिताजी आप तो बड़े बुद्धिमान हैं इतना शोक क्यों कर रहे हैं मैं आपका बेटा उपस्थित हूं इतने दुख की बात आप क्यों करते हैं मैं अभी जाता हूं और बांध के उसको ले आता हूं बानर को तो वह रथ पर बैठा बड़े राक्षसों के साथ वहां गया और वहां जा करके उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हनुमान जी पर अब तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की तो अवज्ञा कर नहीं सकते उन्होंने ब्रह्मास्त्र से पहले उसके सारथी घोड़े रथ सब को चूर चार कर दिया लेकिन ब्रह्मास्त्र का बड़ा भारी आदर किया अब वो उनसे बांध करके रावण के पास हनुमान जी को ले आया अब इस पर शंकर जी महाराज बोलते हैं यम सततम जपंकी जे ज्ञानकम कृतबंधनम क्षण सदर मुच्य तत्पद याटिविभासुरम शिवम तम से पदाबुज सदा हृत्पद्म मध्ये स्विधा मरुति सदैव निर्मुक्त समस्त बंधन कितर जो भगवान के नाम का जप करते हैं उनके अज्ञान कर्म कृत बंधन टूट जाते हैं मुक्ति पदवी की प्राप्ति होती है उन्हीं राम का चरणारविंद जिन हनुमान जी के हृदय में सर्वदा रहता है उनको भला कोई बंधन कैसे रह सकता है और दूसरे बंधनों से वे कैसे बंध सकते हैं ये इस प्रसंग पर शंकर जी की टिप्पणी है जो गौरी को राम कथा सुना रहे हैं गौरी श्रोता और शंकर जी जहाँ बचता हूँ वहाँ बोले हुए अक्षर अक्षर मंत्र हो जाते हैं असल में बोली हुई बात को मंत्र बनाने के लिए ही शंकर जी बोलते हैं। अब तो पास बंधन में बंधे हुए हनुमान जी अब गांव में सबको दिखाते हुए लेके गए और उनको कभी तमाचा मारें कभी घूसा मारें और इधर उधर से गांव के लोग भी आएं तो वो भी ऐसा ही करें परंतु ब्रह्मास्त्र तो हनुमान जी को छोड़ गया क्योंकि जिस समय इन्होंने सूरज को निगल लिया था और सारे विश्व में अंधकार छा गया था उस समय इंद्र ने बरदान दिया था कि अब मेरा वज्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और ब्रह्मा जी ने बरदान दिया था कि मेरे ब्रह्मास्त्र से कुछ नहीं होगा जमराज ने कहा था हमारा दंडा तुमको नहीं लगेगा ये सब वरदान तो हनुमान जी को पहले से प्राप्त था परंतु मर्यादा रखने के लिए वे स्वीकार कर लेते हैं परंतु यहाँ मेघनाद से भी एक गलती हुई वो क्या गलती हुई कि उसने ब्रह्मास्त्र से बांधने के बाद जब हनुमान जी लौट गए तो उसने सोचा कि इनके हाथ पांव रस्सी से और बांध दिए जाए तो जब रस्सी से हाथ पांव बांधा गया तो ब्रह्मास्त्र अपने आप ही छोड़ के उड़ गया उसने कहा हमारे ऊपर तो इनका विश्वास नहीं है रस्सी पर विश्वास है ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं इनके लगाए से आ, जिसकी दोस्ती बहुत बड़े से है आ, वो यदि उस पर भरोसा न रखे और छोटे के भरोसे पर रहने लग जाए तो इसमें बड़े का तो तिरस्कार ही हुआ ना सो so, हनुमान जी तो समझ गए कि ब्रह्मास्त्र गए और छोटी मोटी रस्सियों में मैं बधा हुआ हूँ लेकिन काम बनाना था आ, कि हमको बंधन का कोई शर्म संकोच नहीं है एक बार नहीं हजार बार बांध लो ले। लेकिन रामचंद्र का काम तो होना चाहिए ना तो काम को सामने रख करके जो लोग अपने अहम को सेवा करने में काम करने में अपने अहम को सामने रख देते हैं वो तो सेवा के अधिकारी ही नहीं है असल में सेवा का अधिकारी तो वो होता है जो काम को सामने रख करके काम करता रहे और अपना सुख कि हमको कैसे मजा आता है अपना स्वार्थ कि हमको कैसे फायदा होता है ये तो सेवा करने की कोई पद्धति नहीं है अच्छा सेवा करने में ये भी लगे कि हमने बड़ी सेवा की तो समझना कि अभी सेवा का सेवा की गंध नहीं आई तुम्हारे अंदर सेवा तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये मालूम पड़े कि हमारी सेवा कितनी कम है और अपने सुख अपने स्वार्थ का भाव छोड़कर के सेवा की जाती है सो तो मेघनाद बांध के ले गया और बोला कि पिताजी मैंने तो इसको ला के आपके सामने खड़ा कर दिया ये कोई लौकिक बनर नहीं है आपकी जो मर्जी हो सो व्यवहार इससे साथ करिए अब तो रावण ने प्रहस्त को बुलाया और बोले प्रहस्त इस बानर से पूछो ये क्या बात है कि बड़े लोग होते है ना ये छोटे मोटे लोगों को जिसको बहुत छोटा समझते हैं उससे खुद बात नहीं करते हैं ये भी एक अपमान तरीका होता है बोले प्रहस्त तुम तो इनसे पूछो अब मैं इस बंदर से बात नहीं करता इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस बंदर से बात नहीं करता और यह सामने वाला आदमी न जाने क्या रुख अपना दे जाने कैसा क्या, क्या बात कहे तो उसमें अपमान भी तो हो जाने का डर होता है ना एक बार हम एक राजा के घर में थे मैं वो दोनों बैठे हुए थे एक आदमी आया उठा के वहां से कोई चीज ले गया वो देखते रहे हमसे बात करते रहे कुछ बोले नहीं फिर जब मैनेजर आया तब उससे बोले कि भाई वो चीज कहाँ है तुम तुम लोग रक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं रखते हो अब वो मैनेजर बेचारा घबराया चारों और खोजी मैंने कहा तुम बता क्यों नहीं देते कि वो उठा के ले गया बोले ये मैं कैसे बताऊंगा महाराज उनका पता नहीं पता लगाना उनका काम है पता लगाना उनका काम है हम बता देंगे वो हमको चार गाली सुना रहे क्या जरूरत दिरुण, है <laughs> तो प्रहस्त पूछो इससे कि क्यों यहाँ आया है इसका क्या काम यहाँ है हमारा बन क्यों तोड़ दिया हमारे राक्षस क्यों मारे प्रहस्त ने बड़े आदर के साथ हनुमान से पूछा आदरा बानर आपको किसने यहाँ भेजा है आप डरिए बिल्कुल मत मैं सच सच कहता हूँ हमारे राजाधिराज सामने हैं अब आपको भय किस बात का है आ, बड़े प्रेम से हनुमान जी ने देखा रावण को और उन्होंने कहा कि अब यहाँ भरी सभा में रघुनाथ जी की कथा सुनाने का अच्छा अवसर है इन लोगों के ऊपर रघुनाथ जी की अलौकिकता का चमत्कार का प्रभाव डाली देना चाहिए सारी लंका घबरा जाएगी इतना प्रभावशाली आ रहा है तो बोले कि हे देवताओं के सत्रों तुम साथ साथ मैं रामचंद्र भगवान का दूत और वो सबके हृदय में रहने वाले साक्षात परमेश्वर हैं और उनकी पत्नी इनका तुमने हरण किया है हनुमान जी को ये उस समय भी दिखता है कि रावण के हृदय में असुरों के हृदय में परमेश्वर है जाके बल लवलेस जीतेसुर झार जाके बल लवलेश जीतेउ चराचर झार तो ये राम का ही बल रावण में है रावण का अपना बल कोई स्वतंत्र नहीं है यदि हमको कहीं ईश्वर का रूप न दिखे तो उस समय ईश्वर की कमी नहीं समझनी चाहिए अपने मन की कमी समझनी चाहिए कि यहाँ ये परमेश्वर को नहीं देख रहा है सो तो जिसकी पत्नी तुम चुरा करके ले आए हो भरी सभा में जैसे कुत्ता यज्ञ का से चुरा करके ले आवे वैसे तो वे राघव मतंग पर्वत पर आए सुग्रीव से अग्नि साक्षिक मित्रता की एक बाण से उन्होंने बाली को मार दिया और फिर वो राज्य सुग्रीव को ही दे दिया विभीषण को भी सुना रहे हैं कि रामचंद्र राज्य के लोभी नहीं हैं कि बाली को मार के किस किंधा के राजा बहन बन, बन बैठे अरे जहाँ जहाँ के दैित्य को दुष्ट को मारते हैं वहाँ का राज्य उसके सगे संबंधी को दे देते हैं और वो तो बड़े बली हैं, करोड़ों की सेना लेकर के राम लक्ष्मण के साथ प्रबर्शण गिरी पर आ गए हैं और वहाँ रह रहे हैं उन्हीं से प्रेरित होकर के बहुत से बानर देश विदेश में घूम रहे हैं और मैं भी एक उनमें से हूँ मेरा नाम पवननंदन हनुमान है सीता को ढूंढते हुए मैं यहाँ आया हूँ मैंने सीता जी का यहाँ दर्शन किया है इसलिए मेरी यात्रा सफल हुई और तुम अपराधी हो ये बात बिल्कुल पक्की हो गई और मैं तो बहानर हूँ मेरा स्वभाव है आ, पेड़ में से गाली तोड़ देना पत्ता तोड़ना फल तोड़ना तो कपी सुभाव थे तोड़े रूखा मैंने बिल्कुल ठीक किया अब हमको जो मारने के लिए आए जिनमो ही मारा सिंह मारा आ, उनको मैंने मारा और तुम्हारा बेटा ब्रह्मास्त्र से बांध के एक बानर को राम जी के एक बानर को बान, मामूली से बानर को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ी है तब तो मैं ब्रह्मास्त्र से बांधा जा करके यहाँ आया हूँ देखो वो ब्रह्मा जी ने हमको बर दे रखा है तो वो जो ब्रह्मास्त्र था वो तो हमारा स्पर्श करके चला गया और इस बात को मैं जानता हूँ समझता हूँ फिर भी मैंने बंद जाने का अभिनय किया नाटक किया कि मैं बधा हुआ हूँ और तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में बड़ी भारी करुणा थी हमारा दिल बहुत कोमल था इसलिए तुम्हारे पास आया हमने दुनिया देखी है रावण तुम विवेक करके लोक की गति पर विचार करो और राक्षस बुद्धि को आश्चर्य मत दो देवदैवी गति को स्वीकार करो उसी से संसार से मोक्ष होता है और उसी का आश्रय लो, तुम ब्रह्मा के उत्तरी शाम इसको बोलते हैं कभी किसी को समझाना बुझाना हो तो पहले शांति से समझाया जाता है फिर उसका लाभ क्या है वो बताया जाता है फिर फूट डाली जाती है और फिर दंड दिया जाता है साम, दान दंड और भेद ये राजनीति के चार हैं। हनुमान जी ने कहा कि तुम ब्रह्मा के पुत्र हो उत्तम वंश में ब्रह्मा के उत्तम वंश में पैदा हुए हो कुलस्त के पुत्र बिश्रवा के पुत्र हो ब्रह्मा के वंश में कुबेर के बंधु हो तो राक्षस तुम देहात्म बुद्धि से भी यदि देखो तो राक्षस नहीं हो यदि तुम आत्म बुद्धि से देखो तब तो कहना ही क्या है ये शरीर बुद्धि इंद्रिय और इनके द्वारा होने वाले दुखों की परंपरा ये न तुम्हारी है न तुम हो क्योंकि तुम तो निर्विकार आत्मा हो जिसके मन में जो भरा होता है वो वही तो बोलता है ना और असल में ये अज्ञान हेतुक जो दुख की परंपरा है इसकी सत्ता नहीं है ये तो जैसे स्वप्न में बहुत से दिखाई पड़ते हैं वो ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं ये बिल्कुल सच सच है रावण कि तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं है और ना विकार का कोई कारण है तुम तो निर्द्व निर्द्वय अद्वय ब्रह्म हो जैसी आकाश सब जगह रह करके कहीं लिप्त नहीं होता वैसे रावण आप शरीर में रह करके भी बिल्कुल लिप्त नहीं होते हैं देह इंद्रिय प्राण शरीर के संग से जब कोई अपने को शरीर समझ लेता है तब वो बंद जाता है और ऐसा सम्भो समझो चिन्ह मात्र मेवा मजो हम अक्षरो आनंद भावो हमें प्रमुच्यते यही मुक्ति का द्वार है कि अपने मैं को चिन्मात्र देखो मैं चिन्मात्र हूँ मैं अजन्मा हूँ मैं अविनाशी अक्षर हूँ मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ जो ऐसा समझता है वो मुक्त हो जाता है और देह तो देखो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिलता है ये अन्नमय कोष की हालत है प्राणमय कोष की ये हालत है ये तो हवा है समस्ती वायु जो कुछ है वही शरीर के भीतर आने जाने वाली हवा भी है उसमें कोई फर्क नहीं है मिट्टी से मिट्टी अलग नहीं है हवा से हवा अलग नहीं है इसलिए प्राण मय कोष तो समस्ती वायु रूप ही है और मन अहंकार का विकार है बुद्धि प्रकृति का विकार है आनंद और आत्मा सच्चरा आनंद घन निर्विकार है और देह आदि ऐसी व्यतिरिक्त है निरंजन है उपाधि तो मुक्ता किसी भी उपाधि के साथ इसके पास रह रह कर जो चीजें अपना गुण धर्म इसमें डालती रहती हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं है अपने आप को जान लो मुक्त हो जाओगे इसलिए तुम्हें आत्यंतिक जो साधन है मोक्ष का वो तुम्हें सुनाता हूँ सावधान हो कि सुनो भगवान की भक्ति ही बुद्धि को शुद्ध करती है और सब निर्मल ज्ञान होता है और फिर विशुद्ध तत्व का अनुभव होता है और परम्पर की प्राप्ति होती है इसलिए तुम रमापति राम श्री हरि का भजन करो वही पुराण पुरुष है प्रकृति से परे मूर्खता छोड़ दो और राम हमारे शत्रु हैं ये भावना छोड़ दो भजत शरणागत प्रियम और शरणागत प्रिय राम का भजन करो और हमारी सलाह मानो सीता को आगे करके अपने बेटे और भाई बंधुओं के साथ चलो राम को नमस्कार करो बस तुम्हें कोई भय नहीं होगा राम साक्षात परमात्मा है और अपने हृदय में उनकी भावना करो संसार सागर से पार हो जाओगे कोई भी करे तो हो जाए क्योंकि संसार में तो बड़े बड़े दुख हैं और यदि तुम हमारी सलाह नहीं मानोगे तो अज्ञान की आग में जलते रहोगे और नीचे नीचे गिरते जाओगे अपने पापों से और फिर विमोक्ष की शंका नहीं होगी अब तो हनुमान जी ने बिल्कुल अमृता स्वाद के समान बात कही परंतु दर, रावण तो और चिढ़ गया यही दुष्ट का स्वभाव होता है कि उसकी भलाई की बात जब कहे तब वो चिड़ जाता अब तो उसकी आंखें लाल हो गई वो जैसे आग की तरह जलने लगा कथम माग्रे बिलपस्य भीतवतो अरे क्या तू दिलाप कर रहा है मेरे सामने निर्भय हो कर के तू दुष्टी दुष्ट, दुष्ट बुद्धि और बानराधम है ये राम कौन है और ये वन में भटकते रहते हैं मैं सुग्रीव को राम को मार डालूंगा और जानकी को भी मार डालूंगा लक्ष्मण को भी मार डालूंगा सुग्रीव को तो और जितने तुम्हारे बलवान वीर लोग हैं सबको मैं मार डालूंगा अब तो हनुमान जी को भी क्रोध आया बोले कि अरे मूर्ख अरे अधम करोड़ रावण इकट्ठे हो जाएं तब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते नमे समारो रावण को रामस्य दासो हम अपार विक्रमा मैं राम का दास हूं मेरा विक्रम अपार है हनुमान की बात सुन करके रावण ने कहा कि इसको टुकड़े टुकड़े कर करके छोड़ दो और इसको मार डालो अब तो मारने के लिए लोग तैयार हो गए तो उसी बीच में भीषण जी बोल पड़े बोले कि राजन ये मारने योग्य बिल्कुल नहीं है कोई प्रतापी पुरुष अपने शत्रु के दूत को ही इतना प्रबल समझ ले कि उसके ऊपर हाथ उठावे तो उसकी तो हार हो गई वो शत्रु का सामना क्या करेगा जो शत्रु के दूत की बराबरी करने में लग गया कि हम इससे लड़ेंगे उसको तो जैसे वहां का नौकर है वैसे यहां का नौकर है नौकर समझ के व्यवहार करना चाहिए उससे लड़ाई करने से क्या फायदा है? तो प्रताप युक्त पुरुष जो है वो दूत का वध नहीं करता अच्छा आप इसको मार डालेंगे तो आपका ये प्रताप जो है समाचार ये तुम्हारे शत्रु के पास जाके कौन सुनावेगा उसी के कारण तो तुम इसका वध करना चाहते हो और वहाँ समाचार ही नहीं पहुंच सकता इसलिए आपको बध के समान कुछ और करना चाहिए और ये कोई चिन्ह ले कर के यहाँ से जाए और अपने स्वामी को बतावे राम सुग्रीव सही से हा उनके साथ युद्ध होए तुम्हारा पौरुष प्रकट होए इसको मार देने से क्या फायदा होगा अब विभूष विभीषण की बात सुन करके रावण ने कहा कि ठीक है ये बानर लोग जो हैं ये लांगुल में पूछ में बड़ा मान करेंगे असल में ये रावण शंकर जी का पुजारी है और शंकर जी ने रावण को बरदान दे रखा है तो ये कोर तो रावण को दिया हुआ वरदान है और ये कोर ये भगवान रामचंद्र के परम भक्त हैं शंकर भगवान तो जैसे किसी किसी की रुचि होती है ना कि भाई पंचायत करके काम मिटा दें ने? तो ये चाहते हैं कि शंकर जी का भक्त रहा है रावण इसका अनिष्ट भी न हो इसलिए उपदेश करते हैं हनुमान जी के मन में पूरा तदभाव है उसका आहित चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि रामचंद्र को इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंचे स्वरुद्र तो तो देह तज ले बस वानर भे हनुमान कोई कोई कहते हैं रुद्र ग्यारह है तो दस सेर काट काट के रावण ने उनकी पूजा की थी तो दस की तो पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती थी दस सेर चला देता था बारंबार, लेकिन एक रुद्र जो है वो रह जाता था और असल में एक रुद्र की पूजा रावण ने की नहीं थी वो एक रुद्र कौन है तो उसमें वैराग्य जनकत्व है रुद्र का रूप है भयंकर वो तो दुनिया में सब जगह भय है भय है भय है, है लेकिन ये जो ईश्वर का भयानक रुद्र रूप है इसका चिंतन करने वाले को जो संसार से वैराग्य होता है वो भी रुद्र का रूप है तो रावण ने दस मुख काट करके दस सिर काट करके दस रुद्रों की तो सेवा की परंतु जो वैराग्य वाला रुद्र था उसको प्रसन्न नहीं किया तो वो रुष्ट था, था वो रुष्ट था वो राम के बैराग्य रुद्र तो राम के पक्ष में हमेशा रहता है रावण के पक्ष में तो कभी रहेगा नहीं अब विभीषण की बात रावण ने मान ली बोले कि ये बानर लोग जो हैं, ये अपने लांगूल का पूछ का बहुत बड़ा आदर करते हैं इसलिए इसके पूछ में खूब कपड़े लपेट दो और उसमें आग लगा दो और सारे गांव में घुमा दो और ये सब लोग जो है हमारे शहर के भी लोग गांव के लोग भी देख ले कि बानर की क्या दुर्दशा हो रही है और ये जली पूछ लेके जब जाएगा तो इसके संगी साथी भी देखेंगे इसलिए सन के कपड़े सन पट्टी सन के कपड़े और वस्त्र अनेक और तेल में डुबो डुबो करके इसकी पूछ बांध दो और पूछ के नोक पर थोड़ा सा थोड़ी सी आग लगा दो और रस्सी से खूब पक्का बांध करके और गांव में घुमाओ अब जब ऐसे ही किया गया महाराज तो वो चिल्लाते चले राक्षस लोग गांव में चौर यम चौरो यमी ये चोर है चोर है देखो हम लोगों ने चोर पकड़ा है बाजे बजे और लोग हनुमान जी को मारे हैं और हनुमान जी बिल्कुल चुप हनुमता जिसको काम बनाना होता है उसको बकबाद करने से काम नहीं चलता है हनुमता सोधम सिंचित चिकर सुना उनके मन में कुछ कर गुजरने की बात थी इसलिए उन्होंने सब कुछ सह लिया जब पश्चिम दरवाजे पर गए तब वो झट सूक्ष्म बपू हो गए और जो उनको गांठ लगाया हुआ था रस्सियों का वो सब धीली पड़ गई और वो उनमें से निकल गए और निकल के फिर पर्वताकार हो गए और उछल के गोपुर पर चढ़ गए और वहा एक खम्भा उन्होंने उठाया और जो साथ आए थे रक्षा करने वाले पहरेदार उनको मार पीट करके बिल्कुल ठीक कर दिया अब वो ऊपर चढ़ करके महाराज घर से घर में घर से घर में उछल उछल के उत्पलत उत्पलुत हाँ पूछ में आग लगी हुई है और सारी लंका उन्होंने जलाई वहाँ की अटारिया वहाँ के महल वहाँ के तोरण हायनाथ हाय पुत्र कह के स्त्रिया इधर उधर पुकारे और आ, आ, वो ऊपर चढ़ गई देवता के समझ वहां से पटा पथ पत गिरे आग में तो मालूम पड़े देवता लोग हैं विभिन्न हनुमान जी ने भत्म कर दिए इसके बाद जा करके समुद्र में कूदे लांगुल को उसमें धोया फिर स्वस्थ हो गए अब सीता जी ने तो अग्नि देवता से प्रार्थना की कि तुम वायु के मित्र हो देखो वायु के पुत्र का शरीर तुम दवान जलाना नहीं तो अग्नि देवता स्वयं शीतल हो गए थे और उन्होंने हनुमान जी की पूछ का एक बाल एक नोक भी नहीं जलाया जन्नाम संस्मरण भूत समस्त पापापत्री हतरती सद्य तस्व कित विशिष्ट दूता संत्य ते कथम असौ प्रकृता नल श भगवान कहते हैं जिनके नाम का स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं और त्रिताप की अग्नि भी शांत हो जाती है उन्हीं रघुबर का ये विशिष्ट दूत प्राकृत अग्नि के द्वारा कैसे दुखी हो सकता है कैसे उसको संताप पहुंच सकता है इसके बाद सीता जी को आकर के हनुमान जी ने नमस्कार किया वाल्मीकि रामायण में एक और रीरा इसके बीच में है कि जब समुद्र में जा करके इन्होंने अपनी पूछ बुझाई तो हनुमान जी को ख्याल आया कि सारी लंका तो मैंने जला दी कहीं बीच में सीता जी भी न जल गई हों और इसका इतना दुख उनको हुआ वाल्मीकि रामायण में अनेकों श्लोक है इस विषय के बड़े व्याकुल हुए फिर जाकर के जैसे कैसे संतोष हुआ फिर सीता जी के पास गए और उनसे कहा रामचंद्र तुम्हारे दर्शन के लिए जल्दी आवेंगे उनकी परिक्रमा की प्रणाम किया और चलने लगे बोले देवी हम जाते हैं और फिर तुरंत तुम्हारा दर्शन करने के लिए आवेंगे लक्ष्मण सुग्रीव बंदरों की सेना जानकी तो बड़ी दुखित थी जानकी ने कहा की हनुमान तुमको देख करके तो इस समय हमारा दुख कुछ कम हो गया था अब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी और राम की कथा मुझे कौन सुनावेगा हनुमान जी ने कहा कि जर्देवम देवी में कंधम आरोह और यदि ऐसी है बात देवी तो आप हमारे कंधे पर चढ़ जाइए क्षण मात्र के लिए और मैं चल के राम से तुमको मिला दूंगा जब भी आप ठीक समझते हो तो ऐसा कीजिए सीता ने कहा कि नहीं हनुमान ये उचित नहीं है वाल्मीकि रामायण में जब ये बात हनुमान जी ने कही है तो सीता जी ने वो तो, तो धर्म का कर्म का ग्रंथ है ना ये तो भक्ति भाव का है और वो धर्म कर्म का ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण व्यवहार का ग्रंथ है सीता जी ने कहा कि जब से मैं होश आवास में आई तब से मैंने जानबूझकर कभी पर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं किया है रावण ने मेरा हरण किया परंतु समय अनाथा दिवसा सती मैं अनाथ थी दिवस थी इसलिए रावण के शरीर से मेरा शरीर छू गया ये बात सही है परंतु मैं जानबूझ करके वायु नंदन आ, तुम पुरुष हो और भगवान के भक्त हो तो क्या हुआ मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं करूँगा यदि रामचंद्र स्वयं सागर को सुखा देंगे या सरपंजर से बांध देंगे और बानरों के साथ हामेंगे और युद्ध में रावण को मारेंगे और मुझे ले जाएंगे तो उनकी हमेशा के लिए कीर्ति होगी इसलिए तुम जाओ मैं जैसे कैसे अपने प्राणों को धारण करूंगी ऐसा कहकर सीता जी ने हनुमान जी को भेज दिया और हनुमान जी तो कहते आओ हमारी पीठ पर बैठ जाओ मैं क्षण भर में राम जी के पास पहुंचा दू वो बोली नहीं ऐसे जैसे चोरी से रावण ले आया है वैसे चोरी से मैं जाने वाली नहीं हूँ मैं जाऊंगी तो रामचंद्रकर की बहादुरी आवे सामने उनका यश बढ़े उनका प्रभाव बढ़े उनकी लीला ली कुछ हो तब जाएंगे ऐसे नहीं जाएंगे इसके बाद महाराज पहाड़ पर चढ़ जाए और उस पर जोर लगा के जो ऊंचे सुबह पहाड़ तो धरती में चला गया और बड़ा भारी शब्द हुआ वो शब्द सुनाई पड़ा बानरों को तो उन्होंने कहा बस बस बस अब हनुमान जी आ गए हैं और जरूर उन्होंने हमारा काम कर लिया है ये शब्द से ही मालूम पड़ता है कि कृत कार्य हो करके कोई काम करने के लिए कोई गया हो तो उसको उसकी चाल देखकर उसका चेहरा देखकर उसकी आवाज सुनकर पहचान लिया जाता है तो, मनु जी ने सात बात इसके संबंध में लिखती है आकार चेष्टया भाषण नेत्र विकार गृहज ते अंतर्गत मना मनुष्य का मन कैसे पहचान में आता है तो सकल देखने से आता है इशारे से आता है चाल से आता है देव पहचान लिया बंदरों ने अब तो आ गए वहां फिर पहाड़ पहाड़ के शिखर पर हनुमान जी आ गए और बांदरों से कह दिया ललकार के उन जोर से कह दिया कि मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया और मैंने लंका को रोद दिया वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब लंका को रौद के वहां से चले हनुमान जी तो चार श्लोक दासो हम कौशलेन्द्राम कलिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैनिया निहंता बारुता न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलं भवे हजार रावण भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते लंका में घोषणा की अनुमान जी ने सबको सुना सुनाके सुना के अर्दयत्वापुरी लंका अभिवाद्य मैथिली तो वो जयत्यति बलो रामो महाबला ये चार श्लोक वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में आते हैं और उनको तो बीज मानते हैं वो कोई पाठ करता है कोई अनुष्ठान करता है तो उन चार श्लोकों को मुक्त मान करके करता है उनका संपुट भी किया जाता है चार चार श्लोक का एक साथ संपुट होता है जयत्यति बलो रामो लक्ष्मण राजा जयति सुग्रीवो राघवणा पलिता दादोहम कोसले्रो राम क्लिष्टक हनुम सुसैन निहंता मरुतात्मज न रावण सहस्रं युद्धे प्रतिबल भवे शिलाह पादपै सहस्रशह अर्दय्वांका अभिवाद मैथि समा गि निषताम सर्वरक्षताम ये हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद वहाँ से चलते समय बड़ी ऊंचाई पर चढ़ करके घोषणा करके तब वहाँ से चले थे अब महाराज यहाँ भी आए और यहाँ भी घोषणा कर दी कि हमने तो सीता जी को देख लिया और लंका को रौद दिया उसके जंगल भी तोड़ दिए रावण से हमने बातचीत की और देखो मैं अक्षत पुनः यहाँ आया हूँ आओ जल्दी से राम सुग्रीव के पास चलें अब तो सब उनको हर्ष से हृदय से लगाने लग गए के चिचुचुर लांगुलम बंदरों ने दौड़कर उनकी पूछ चूम दी हो चुछु तो कोई कोई बंदर उत्सुक हो करके नाचने लगे और फिर वहां से प्रश्रवण गिरी के लिए उन्होंने यात्रा की अब ये बात देखो जिसको ध्यान लीला लीला ये लिखते समय जो ध्यान में वहा पहुंच गया होगा उसको ये लगा होगा कि बंदर अपना प्यार दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? है? आहा। तो पूछ ही चूमने लग गए हनुमान जी की अवनारायण इसके बाद मधुबन था सुग्रीव जी का वहाँ बड़े बड़े राक्षस अंगद के आदेश से सभी भूखे से बंदर और वो प्रवेश कर गए और वहाँ मधुबन में से मधु और फल और फूल लेकर के खाने लगे अब सुग्रीव जी के मामा दधीबल उसकी दधीमुख उसकी रक्षा करते थे और उन्होंने खबर भेजी सुग्रीव के यहाँ ये तो बंदरों ने नष्ट कर दिया मधुबन को तो सुग्रीव ने कहा चुप रहो कुछ बोलो मत यदि अपना काम बना के नहीं आए होते तो मधुमन मधुबन का फल वो नहीं खाते हैं न मधुबन की ओर हाथ उठा के कौन देखता अब तो रामचंद्र भगवान को बड़ी प्रसन्नता हो गई तब देखो बंदरों को तो कुछ न कुछ पुरस्कार देना चाहिए काम करके आए हैं और उन्हें खाने पीने को भी नहीं मिले हैं? ये कैसे हो है? तो जब सुग्रीव जी ने ये उदारता बरती काम करके आने वाले बांदरों के प्रति तो हृष्टो रामस सम्रवीत रामचंद्र भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि राजन तुम क्या लोग आपस में तुम तो लोग क्या बात कर रहे हो कोई सीता जी की चर्चा हो रही है और बोले महाराज हनुमान जी सीता जी का दर्शन करके आ गए मधुकानन में आ गए वहां पेड़ तोड़ रहे हैं फल खा रहे हैं यदि वो आपका काम बना करके नहीं आते तो मधुबन में ऐसा उपद्रव न करते तो निश्चित हो गया कि सीताजी का दर्शन उन्होंने किया है तो रक्ष रक, रक्षकों से कहा कि तुम लोग डरो मत उनको जाके कह दो खूब मौज से वो लोग फल फूल खा करके जल्दी आवे और आ करके कर के का समाचार सुना अब तो जब ये समाचार मिला महाराज बोले कि, बोले के, बोले के जा, तुम लोगों के आ, आने से भी बड़े प्रसन्न हुए हैं सुखग्री जी अब तो हनुमान को रंगद को आगे आगे बाधर करके सब बानर करके साफ के सब आए और उन्होंने धरती में गिर के प्रणाम किया हनुमान ने रामचंद्र जी से कहा कि मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है वे जीवित हैं और साष्टांग प्रणाम किया राम को फिर सुग्रीव को किया और जानकी का कुशल मंगल बताया अशोक वन में सिंसपा वृक्ष के मूल में जानकी जी रहती हैं राक्षसियों से घिरी हुई निराहार और कृष्ण हैं जानकी जी वहां कैसे रहती हैं हा राम राम रामेती सोचंती मलिमरा राम उनके मुंह से निकलता है राम राम राम शब्द और शोक से ग्रस्त हैं और वस्त्र उनका मलिन है एक बेणी बालों में लट बंध गई है इसका अर्थ है एक बेणी का अर्थ है की बालों को कभी खोलती नहीं है सवारती नहीं है कंगी करती नहीं है तो छुट्टी आती नहीं है तो एक चोटी सब में बंद गई है मैंने सूक्ष्म रूप से रामचंद्र भगवान की सारी कथा उनको सुनाई और सुग्रीव से जैसे मैत्री हुई वो भी बताई और सब लोग जानकी जी को ढूंढने के लिए आए हैं वो सब बताया और एक मैं अकेला यहाँ आया हूँ मैं सुग्रीव का सचिव रामचंद्र का दास हूँ आज हमारा मनोरथ सफल हो गया ये मेरी बात सुन करके सीता की तो आंखें बिल्कुल जैसे आनंद से खिल गई हूँ